पत्रावली 107 एक, एक मद्रासी शिष्य को लिखित 541 सौ इकतालीस एवेन्यू शिकागो 28 जून अठारह सौ चौरानबे प्रिय उस दिन मैसूर के जीजी का एक पत्र मिला मुझे दुख है कि जीजी की दृष्टि में मैं सर्वज्ञ बन चुका हूँ नहीं तो वह पत्र में अपने कन्नड़ पते को भी और भी स्पष्ट रूप से लिखता इसके अलावा शिकागो के सिवाय और किसी पते पर मुझे पत्र लिखना बहुत भारी भूल है हालांकि यह भूल पहले मुझसे ही हुई क्योंकि मुझे हमारे मित्रों की बुद्धि की सूक्ष्मता के बारे में विचार कर लेना चाहिए था जो मेरे पत्रों के ऊपर लिखे हुए जिस किसी भी पते को देखकर मुझे पत्र भेजा करते हैं मेरे मद्रासी बृहस्पतियों अर्थात अक्लमंदों से कहना कि उनको यह तो अच्छी ही तरह से मालूम है कि उनके पत्रों के पहुंचने से पहले ही मैं वहाँ से हजारों मील की दूरी पर पहुँच जाता हूँ क्योंकि मैं तो बराबर घूम ही रहा हूँ शिकागो में मेरे एक मित्र हैं उनका मकान ही मेरा प्रधान केंद्र है जहाँ तक यहाँ मेरे कार्य के प्रसार का प्रश्न है इसकी आशा अब नहीं के बराबर है यद्यपि मेरा उद्देश्य सबसे अच्छा था किन्तु तो निम्नलिखित कारणों से उसके कार्यान्वित होने की संभावना को नष्ट कर दिया गया है भारत के जो समाचार मुझे मिलते रहते हैं वे मद्रास से प्राप्त पत्रों से ही मिलते हैं तुम लोगों के पत्रों से मुझे यह समाचार बराबर मिल रहा है कि भारत में सभी लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं किंतु यह तो हमारे और तुम्हारे सिवा किसी और को मालूम न होगा क्योंकि तो आर्य सिंघा के भेजे हुए एक समाचार पत्र के तीन वर्ग इंच अंश को छोड़कर अन्य किसी भी भारतीय पत्र में मेरे बारे में कभी कुछ प्रकाशित हुआ है ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला दूसरी ओर मिशनरी लोग भारत में ईसाइयों के वक्तव्यों को यत्नपूर्वक संग्रहित कर नियमित रूप से प्रकाशित कर रहे हैं तथा घर घर जाकर यह प्रयास कर रहे हैं कि मेरे मित्र मुझे त्याग दें वे अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल हो चुके हैं क्योंकि भारत से मेरे समर्थन में एक शब्द भी आया नहीं है भारत की हिंदू पत्रिकाएं अत्यंत बढ़ा चढ़ा मेरी प्रशंसा करती होंगी किंतु उनकी एक भी बातें अमेरिका नहीं पहुंची, इसलिए यहां बहुत से लोग मुझे एक ठग समझ रहे हैं एक तो मिशनरी लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं साथ ही यहां के हिंदू भी ईर्ष्या के कारण उनका साथ दे रहे हैं ऐसी दशा में उनको जवाब देने के लिए मेरे पास एक शब्द भी नहीं है अब तो मेरी यह धारणा बनती जा रही है कि मद्रास के कुछ एक छोकरों के आग्रह के भी बल पर धर्म समा में योगदान करना मेरे लिए मूर्खता हुई क्योंकि आखिर तो वे छोकरे ही ठहरे उन लोगों के प्रति मेरी कृतज्ञता अपार है किंतु तो फिर भी वे कुछ उत्साही पर कार्य क्षमता विहीन युवक मात्र ही तो हैं मैं अपने साथ कोई परिचय पत्र नहीं लाया हूँ मिशनरी तथा ब्राह्मण समाजियों के सम्मुख यह बात कैसे प्रमाणित करूं कि मैं एक प्रवंचक नहीं हूं मैंने सोचा था कि दो चार शब्द लिख भेजना बड़ा आसान होगा मेरी धारणा थी कि मद्रास तथा कलकत्ते में कुछ भद्र पुरुषों की एक सभा आयोजित करना तथा उसमें मुझे तथा अमेरिका वासियों को मेरे प्रति किए गए उनके सदव्यवहार के लिए धन्यवाद सूचक एक प्रस्ताव स्वीकृत कराना करा कराकर उसकी एक एक प्रतिलिपि अधिकारिक ढंग से अर्थात उन सभाओं के मंत्रियों द्वारा अमेरिका में डॉक्टर बेरोज के समीप भेजकर उनसे विभिन्न पत्रिकाओं में उन्हें प्रकाशित करने के लिए प्रार्थना करना तथा तो उसी प्रकार बोस्टन न्यूयॉर्क तथा तो शिकागो की विभिन्न पत्रिकाओं में भेजना बड़ा आसान होगा किंतु अब मैं देख रहा हूं कि भारत के लिए यह कार्य अत्यंत कष्ट तथा कठिन है वर्ष भर में मेरे समर्थन में एक भी स्वर सुनने में न आया सभी मेरे विरोधी विरोध ही में उच्चारित हुए क्योंकि तुम अपने अपने घर पर बैठकर मेरे बारे में कुछ भी क्यों न कहो यहाँ उसके बारे में किसी को क्या मालूम आला सिंगा को मैंने इस बारे में लिखा था इस बात को दो महीने से भी अधिक समय हो गया किंतु तो उसने मेरे पत्र का जवाब तक नहीं दिया मुझे लगता है कि उन उसका उत्साह धीमा पड़ गया है इसीलिए पहले इस विषय पर तुम स्वयं विचार विमर्श कर लो और उसके बाद फिर मद्रासियों को यह पत्र दिखाया दिखाना इधर मेरे गुरु भाई लोग समझो की तरह केशव सेन के बारे में बकवास कर रहे हैं और मद्रासी लोग भी थियोसाफिस्टों के बारे में मैं मैं जो कुछ उनके उनको लिखता हूँ उसे उनके सामने रखकर शत्रुओं की संख्या बढ़ा रहे हैं हाय यदि भारत में, में मेरी सहायता करने के लिए एक भी अल्पाधिक वास्तविक योग्यता संपन्न बुद्धिमान व्यक्ति मुझे मिलता किंतु प्रभु की इच्छा ही पूर्ण हो मैं तो इस देश में एक ठग ही साबित हुआ यह मेरी मूर्खता हुई कि कोई परिचय पत्र लिए बिना मैं धर्म सभा में शामिल हो गया आशा थी कि यहाँ मुझे बहुत सारे मिल जाएंगे किंतु अब मुझे अकेला ही धीरे धीरे कार्य करना पड़ेगा अमेरिका के लोग हिंदुओं के लाखों गुने अच्छे हैं और अकृतज्ञ तथा हृदयहीनों के देश की अपेक्षा यहाँ पर मैं कहीं अधिक कार्य कर सकता हूँ आखिरकार कर्म के अनुष्ठान के द्वारा मुझे अपना प्रारब्ध क्षय करना होगा जहाँ तक मेरी आर्थिक स्थिति का सवाल है वह ठीक है और ठीक ही रहेगा पिछली जनगणना के अनुसार थियोसाफिस्टों की संख्या समग्र अमेरिका में छः थी उनके साथ उठने बैठने से मुझे सहायता मिलनी तो दूर रही क्षण भर में मेरा तमाम काम चौपट हो जाएगा आला सिंगा ने जो लंदन जाकर सी ओल्ड वगैरह के साथ भेंट करने के लिए लिखा है इस बकवास का क्या मतलब है उन मूर्ख बालकों को यही नहीं मालूम कि उनकी अपनी बातों का क्या अर्थ है इन मद्रासी शिशुओं में किसी बात को अपने पेट में छिपाने तक का सामर्थ्य नहीं है दिन भर व्यर्थ की बातें करते रहते हैं और जब काम करने का समय आता है तब कहीं किसी का पता नहीं चलता पचास साठ व्यक्तियों की दो चार सभाएं करके अभी तक जो मेरी सहायता के लिए दो चार फालतू शब्द तक नहीं भिजवा सके वे मूर्ख समस्त संसार को प्रभावित करने की लंबी चौड़ी बातें करते हैं मैंने तुमको फोनोग्राम के बारे में लिखा है यहाँ पर एक प्रकार का बिजली का पंखा है जिसका मूल्य बीस डॉलर है और वह बहुत अच्छी तरह काम करता है उसकी बैटरी सौ घंटे तक बराबर काम करती रहती है इसके बाद किसी भी विद्युत यंत्र से उसे फिर भरा जा सकता है विदा मैंने हिंदुओं को काफ़ी हद तक देख लिया है अब जो कुछ प्रभु की इच्छा है वही होगा मेरे अपने कर्म के आगे नतमस्तक होकर मैं सब कुछ मान लेने के लिए प्रस्तुत हूँ मुझे अकृतज्ञ ना समझना मद्रासियों ने मेरे लिए जो कुछ किया है मैं उसके योग्य नहीं था और वह उनकी अपनी क्षमता से बाहर था यह मेरी ही मूर्खता थी क्षण भर का एक विस्मरण कि हम हिंदू लोग अभी आदमी नहीं बन पाए हैं और अपनी आत्मनिर्भरता को छोड़कर उन हिंदुओं पर निर्भर होना इसीलिए मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा प्रत्येक क्षण मैं यही आशा लगाए बैठा रहा कि भारत से मुझे कुछ सहायता अवश्य मिलेगी किंतु वह कभी नहीं मिली खासकर पिछले दो महीनों से हर घड़ी मैंने चरम यंत्रणा का अनुभव किया भारत से एक भी समाचार पत्र मुझे नहीं मिला मेरे मित्रों ने प्रतीक्षा की महीनों तक प्रतीक्षा करते रहे कुछ नहीं आया एक आवाज़ तक भी नहीं इसके फलस्वरूप बहुतों का उत्साह भंग हो गया और उन लोगों ने अंत में मुझे त्याग दिया मनुष्यों पर पशुओं पर निर्भर रहने का यह दंड मुझे मिला क्योंकि मेरे देशवासियों में अभी तक मनुष्यता का विकास नहीं हुआ है अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वे अत्यंत उत्सुक रहते हैं पर जब दूसरों की सहायता के लिए कुछ कहने का अवसर आता है तब उनका पता नहीं चलता मद्रासी युवकों को मैं असंख्य धन्यवाद देता हूँ प्रभु उनका सदैव कल्याण करें किसी मतवाद का प्रचार करने के लिए अमेरिका विश्व में सबसे उपयुक्त स्थान है अतः शीघ्र अमेरिका छोड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं है और छोड़ा ही क्यों जाए यहाँ मुझे खाने तथा पहनने को मिल रहा है सभी सदैव व्यवहार कर रहे हैं और यह सब मुझे सिर्फ दो चार अच्छी बातें कहने के बदले में मिल रहा है ऐसी सहृदय जाति को छोड़कर पशु प्रकृति और बुद्धिहीन अनंत काल कुछ से संस्कार से फंसे हुए दयाहीन ममता रहित भाग्यहीनों के देश में मैं क्यों जाने लगा अतः पुनः कहता हूँ विदा अच्छी तरह से विचार विमर्श कर लेने के बाद यदि चाहो तो इस पत्र को दूसरों को दिखा सकते हो मद्रासियों ने यहाँ तक कि आला सिंगा ने भी जिस पर कि मेरी इतनी आशा थी बुद्धिमत्ता से काम नहीं किया क्या तुम मजुमदार के लिखे हुए रामकृष्ण परमहंस के संक्षिप्त जीवन चरित्र की कुछ प्रतियाँ शिकागो भेज सकते हो कलकत्ते में बहुत सारे हैं पाँच सौ एवेन्यू स्ट्रीट नहीं शिकागो अथवा द्वारा अथवा द्वारा टॉमस कुक शिकागो मेरे इन दोनों पतों को न भूलना अन्य किसी पते पर भेजने से बड़ी देर तथा गड़बड़ी होगी क्योंकि अब मैं बराबर भ्रमण कर रहा हूँ और शिकागो ही मेरा प्रधान केंद्र है किंतु यह बात मेरे मद्रासी बंधुओं के दिमाग में नहीं समाई कृपया जीजी जी सेक्रेटरी तथा अन्य सभी व्यक्तियों से मेरा चिर आशीर्वाद कहना मैं उन लोगों की मंगल कामना कर रहा हूँ उन पर मैं बिल्कुल असंतुष्ट नहीं हूँ मुझे अपने पर ही असंतोष है अपने जीवन में पहली बार मैंने दूसरों की सहायता का पर निर्भर रहने का भयानक भूल की और उसी का फल मैं भुगत रहा हूँ यह दोस्त मेरा ही है उन लोगों का नहीं प्रभु सभी मद्रासियों का कल्याण करें उनका हृदय बंगालियों की अपेक्षा अधिक उन्नत है बंगाली तो निरय मूर्ख हैं उनके पास न कोई हृदय है ना ही कोई दृढ़ता विदा विदा मैंने अपनी नाव को खोल दिया है वे कुछ होना हो होने दो मेरी कठोर आलोचना के लिए मुझे क्षमा करना वास्तव में ऐसा करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है मुझे जितना मिलना चाहिए था उससे कहीं अधिक तुम लोगों ने मेरे लिए किया है जैसा मेरा भाग्य है उसके अनुसार ही मुझे फल मिलेगा बाकी सब कुछ मुझे चुपचाप सहन करना ही पड़ेगा प्रभु सब लोगों का मंगल करे तुम्हारा विवेकानंद पुनश्च शायद आल सिंगा के कॉलेज की छुट्टी हो गई होगी किंतु मुझे उसकी कोई सूचना नहीं मिली और अपने घर का पता भी उसने मुझे नहीं लिखा है विवेकानंद मुझे आशंका है कि कीड़ी ने सब छोड़ छाड़ दिया है विवेकानंद